पुनः भगवती श्रुति कहती है कि हरे ओम ओम योनक्त से रावि योगा탄ुब्भम क्रते यो नो वपते हवीजम गिराच श्रुतिहि शवर असन्नो निदी य इत्रण्या पक्वमेयात अर्थात हे कृषकों आप हल को जोजिए बैलों के कंधों पर जुआ रखिए आप खेत को जोतीए आप बीज बोइए सृष्टि में अच्छी फसल के लिए स्तुति कीजिए अन्न भर भर कर तैयार हो अन्न अच्छी तरह पक सके भूमि को हल से फल से अच्छी तरह जोतीए किसान बैलों के साथ आराम से जाएं हे वायुदेव हे सूर्यदेव आप हवि से प्रसन्न होइए आप पृथ्वी को जल से सींचें आप औसत उपजाएं आप पृथ्वी को श्रेष्ठ फलों से पूरिए विश्व और मरुदगण हलके फाल को अनुमति देने की कृपा करें।, करें हलका फाल घी से सींचने की कृपा करें हलका फाल मधु से सींचने की कृपा करें आप ऊर्जास्वी होइए दूध से दिशाओं को सींचिए आप हमें घी से सींचिए हालपाल युक्त हैं पृथ्वी को खोदते हैं सोम के रक्षक हैं कल्याणकारी हैं कृषि उत्पादन के साथ ही आज पुष्ट हुई गौएं रस वहन करने वाले उत्तम अश्वों को प्रदान करती हैं हाल सभी कामनाओं का दोहन करने वाले हैं मित्रदेव और वरुण देव के लिए इंद्रदेव तथा अश्वनी देव के लिए पोखा देव एवं प्रजागण के लिए औषधियां उपलब्ध कराने वाले हैं मनुष्य अवद्य और यज्ञ के द्वारा देव मार्ग पर ले जाते हैं आप संसार के पार ले जाने वाले हैं हम ईश्वर की कृपा से ज्योति को प्राप्त करें मास दिन वर्ष में प्रेम रखने वाले के लिए स्वाहा रक्त किरणों के प्रेम रखने वाले के लिए स्वाहा पहले देवताओं के लिए तीन युग में औषधियां उत्पन्न हुई हैं औषधियों के सैकड़ों नाम हैं मां के समान गुण युक्त हैं आप हमारे अंगों को पुष्ट करने की कृपा करें औषधियां पुष्पवती हैं फल उपजाने वाले गुणों से युक्त हैं औषधियां माता-पिता के समान हैं दिव्य गुणों से संपन्न हैं हम उन गुणों के बारे में कहते रहते हैं हे यज्ञ पुरुष आप से प्राप्त अश्वगाय और आत्मिक सुखों का हमें उपभोग प्राप्त हो औषधियों का निवास अश्वत् के पत्तों में है आप गोभाजन बनिए जैसे इंद्रप राक्षसों पर विजय पाने के लिए युद्ध में जाते हैं वैसे ही औषधियां रोगी और रोग के पास जाती हैं रोग नाशक होने के ही कारण उन्हें वैद्य और विप्र कहा जाता है अनिष्ट का निवारण करने के लिए अश्ववटी और शोमवटी ऊर्जा से हम परिचित हैं यह ऊर्जा ओजसृता की पोषक हैं जैसे गौशाला में जाएं जंगल में जाती हैं वैसे ही यह धुआं वायु मंडल में जाता है अग्नि के शरीर से निकलते हुए लपटों से उनकी शक्ति और सामर्थ्य प्रकट होता है आप रोग निवारक हैं औषधियों आप मात्र वश्ने करती हैं आप विकार नाशक हैं आप अन्य की भांति मनुष्यों को शक्तिमान बनाने की कृपा करें औषधियां रोग पर वैसे ही आक्रमण करती हैं जैसे चोर गायों के बाड़े पर आक्रमण करते हैं औषधियां शरीर के समस्त रोगों और विकारों को नष्ट करती हैं जैसे वद ग्रह में ले जाया जाए प्राणी वहां पहुंचने से पहले अपने को मरा हुआ मान लेता है वैसे ही इन शक्तिशाली औषधियों को लेने से पहले हम जब हाथ में धारते हैं तो राजक्षमा जैसे भीषण रोग भी भाग जाते हैं जब औषधि कठोर शरीर के अंग प्रत्यंग में पसरती है तो यक्षमा आदि भयंकर रोगों को भी पूरी तरह समाप्त कर देती है औषधियां लेने के साथ ही यक्षमा रोग दूर हो जाता है प्राण वायु की तरह औषधि के शरीर में व्याप्त होने के साथ ही शेष रोग भी नष्ट हो जाता है हे औषधियों आप एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ाने की कृपा कीजिए सभी औषधियां परस्पर सहयोग करें सभी औषधियां हमारे इन वचनों को सुनने की कृपा करें फल वाले फलहीन पुष्पहीन पुष्पवती बहुत उत्पन्न होने वाली औषधियां हमें रोगों से मुक्त कराने की कृपा करें हे औषधियों आप हमें कुपात्य और दूषित जल से होने वाले विकारों से मुक्त करने की कृपा करें आप हमें छह अनुशासनों का पालन करने से उत्पन्न विकारों से भी मुक्त करने की कृपा करें स्वर्ग लोक में औषधियां पृथ्वी लोक को प्राप्त होती हैं जो जीव इनका ठीक से सेवन करता है वह कभी समय से पहले मरता नहीं है औषधि सोम की रानी है बहुगुणा है सैकड़ों विलक्षण गुणों वाली है वे औषधियां आविष्ट दुख देने वाली हैं हृदय को शांति और शक्ति प्रदान करने वाली हैं औषधि सोम की रानी है जो औषधि सोम की रानी है बहुगुणा है सैकड़ों वृक्षनों गुणों वाली है वे औषधियां आविष्ट सुख देने वाली हैं हृदय को शक्ति देने वाली हैं समर्थ हैं औषधियां पुरुष को ओजस्वी बनाने की कृपा करें जो औषधियां पास हैं जो दूर हैं जो विभिन्न रूपों में उगी हुई हैं वे सभी हमारी प्रार्थनाएं सुनती हैं सभी औषधियां साथ मिलकर हमें ओज प्रदान करने की कृपा करें हे औषधियों जब हम रोग के उपचार के लिए आपको खोदने के लिए तैयार होते हैं तो आपकी कृपा से खनन दो से मुक्त होकर दो पाए हैं चौ पाए हैं और हमारे सभी लोग आपकी कृपा से रोग मुक्त हो जाते हैं औषधियां अपने स्वामी सोम राजा के समान ही कहती हैं राजन हम जिसे ब्राह्मण बना देती हैं वह पार हो जाता है औषधियां बलनाशक रोगों का नाश करने वाली हैं औषधियां अक्षमा जैसे रोगों का भी उपचार करने वाली हैं औषधियां सभी रोगों का नाश करने वाली हैं औषधियां पके हुए घाव को दूर करने वाली हैं अथवा ठीक करने वाली हैं गंधर्वों ने औषधियों का खनन किया इंद्रदेव ने औषधियों का खनन किया बृहस्पति देव ने औषधियों का खनन किया राजा सोम ने औषधियों का खनन किया वे राजा हैं विद्वान हैं उन्होंने यक्षमा रोग से सबको मुक्त किया हे औषधियों आप शरीर के सभी सत्रों को दूर करने में समर्थ हैं शरीर के सभी सत्रों को दूर करने की कृपा कीजिए आप अपनी सामर्थ्य से हमें सभी कष्टों से मुक्त कराने की कृपा करें हे औषधियों आप काखनन करने वाले दीर्घायु हूं मैं भी आपका खनन करता हूं मैं भी दीर्घायु हूं आप भी दीर्घायु होने की कृपा करें सैकड़ों अंकरों से युक्त होने की कृपा करें हे औषधे आप उत्तम हैं आपके समीप वाले वृक्ष आपके लिए कल्याणकारी हों जो हमारे प्रति दुर्भाव नामय है हैं वे भी आपकी कृपा से हमारे अनुकूल हो जाएं जो पृथ्वी के जन्मदाता हैं जो स्वर्ग लोक के रचयिता हैं जो आदि पुरुष हैं जो सत्य धर्मा हैं हम उनके प्रति कभी भी विपरीत न हों हम कभी भी उनके प्रतिकूल न रहें जो प्रथम जन्मा है उनके अलावा हम अन्य किसी देव को अपनी आहूति अर्पित करें हे पृथ्वी यज्ञ से होने वाले बरसात के साथ आप हमारे अनुकूल होने की कृपा कीजिए आप अग्नि पर आरोहण करने की कृपा कीजिए हे अग्नि आपकी जो ज्वाला चमकती है आपकी जो ज्वाला चंद्रमा जैसी है आपकी जो ज्वाला पवित्र है आपकी जो ज्वाला यज्ञ से संबंधित है हम उन्हें आहुति अर्पित करते हैं अग्नि उर्जस्वी है अमरता के मूल है महान इच्छा पूरी करने वाले हैं हम अग्नि को आमंत्रित करते हैं वह गायों में और हमारे शरीर में प्रवेश करने की कृपा करें उनकी कृपा से हम निरोगी हो जाएं हे Agne आप प्रसिद्ध हैं धनमान हैं त्रकालज्ञ हैं आपका धुआं यज्ञ होने की सूचना देता हुआ स्वर्ग लोक तक जाता है आप यजमान को अन्न धन प्रदान करते हैं हे अग्नि आप पवित्र वर्चस्व वाले हैं आप अत्यधिक वर्चस्व वाले हैं आप सूर्य रूप में उदय होते हैं जैसे माता-पिता बेटे का पालन पोषण करते हैं वैसे ही आप स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक दोनों लोगों का पालन करते हैं हे अग्नि आप ऊर्जास्वी हैं आप सर्वज्ञ हैं हम अच्छी प्रशंसा से आपको आनंदित करते हैं आप सबका हित धारी हैं यजमान रक्षा साधनों से सुरक्षित हैं श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाले हैं यजमान आपको अन्नमय आहुति भेंट करते हैं हे Agne आप अविनाशी हैं यजमान सर्वप्रथम आपको प्रज्वलित करते हैं आप यजमान को धन प्रदान कीजिए आप अपने सुंदर शरीर से शोभित होते हैं आप यज्ञ में सारी आकांक्षाएं पूर्ण करते हैं हे Agne आप यज्ञ के कर्ता धर्ता हैं आप श्रेष्ठ चिंतन वाले हैं आप यजमान को महान धन प्रदान करते हैं आप यजमान को सौभाग्यशाली बनाते हैं आप यजमान को महान महिमावान बनाते हैं आप हमारे लिए भौतिक और आध्यात्मिक वैभव धारण करते हैं हे अग्ने आप सत्यवान हैं आप महिमाशाली हैं आप समस्त विश्व के लिए दर्शनीय हैं हम नगरवासी अच्छे मन के लिए आपको धारण करते हैं आप प्रसिद्ध हैं आप प्रथम वंदनीय हैं मनुष्य युग युग से दिव्य गुणों वाले आपका गुणगान करते हैं हे सोम विश्व की तेजस्विता आपको प्रसन्न करें आप वृद्धि को प्राप्त करने की कृपा करें आप अन्न की संगत के लिए हमारे पास पधारने की कृपा करें हे सोम आप पोषक रस और अन्न बरसाने की कृपा करें आप अमृत से तृप्त कीजिए आप स्वर्ग लोक में विख्यात हैं आप चिरकाल तक स्थिर होने की कृपा कीजिए हे सोम आप आनंद दाता हैं आप सर्वत्र प्रसन्न होने की कृपा कीजिए आप शुभ होइए आप विख्यात हैं आप हमारे मित्र हैं आप वडोत्री पाइए हे अग्ने हम आपके पुत्र हैं आप परम स्थान पर विराजते हैं हम श्रेष्ठ स्तोत्रों से आपकी वाणीमय वंदना करते हैं हे अग्ने आप श्रेष्ठ अंगों वाले हैं आपके प्रति पृथ्वी की श्रेष्ठ प्रार्थनाएं अलग से समर्पित की जाती हैं हम अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए आपकी उपासना करते हैं हे अग्ने आप अपने प्रिय धामों पर स्वेच्छा से सुशोभित हो रहे हैं आप वर्तमान और भविष्य की सब कामनाओं के पूरक हैं आप सम्राट हैं आप दीप्तिमान होकर सुशोभित हो रहे हैं